चौवीसवे सूक् चोद मंत्र का स्वाध्याय कि स्वाध्याय वाले मंत्र के यो जागारा तम इस इस् से आरंभिक शब्द है ओ। अहम् अस्मि आर्यभाषा में इस मंत्र में वाचक लुप्त उपमा अलंकार है जो वेद विद्या को प्राप्त होने की इच्छा करते हैं उनको ही वेद विद्या प्राप्त होती है और जो मनुष्य आदिको मित्रता कर्ता है व सुख को प्राप्त होता है वेद स्वाध्याय जाम रिचह कामय आपने संस्कृत पढ़ी हो और संस्कृत न पढ़ी हो तो पढ़ लेनी चाहिए उसके पढ़ने से वेद मंत्रों के समझने में बड़ी सहायता मिलती है का अर्थ है जो हम हिन्दी भाषा में कहते हैं जो आया था वह चला गया जो का अर्थ जानते हैं जो तो संस्कृत में कहेंगे कहेगे का अर्थ है जो यो जागार तं रिच कामयन् जो व्यक्ति जाग रूप है अत्यंत सावधान है उसको ज्ञान विज्ञान वेदों का ज्ञान विज्ञान और भौतिक ज्ञान विज्ञान प्राप्त होता है ये जागना किससे कैसे ये समझिए आ विद्या के प्रति जागरूक अधर्म के प्रति जागरूक और विपरीत उपासना के प्रति जागरूक जागरूक व्यक्ति देखता है कहीं नहीं हो गई है विपरीत ज्ञान विपरीत ज्ञान दैनक जीवन मे प्राय व्यक्ति रहता है रता उसको समझता न जागरूक नृष्टान्त दे तु एक व्यक्ति बहु सुन्दर रूप को देखते ही उसका दिमाग बुद्धि बनती है शरीर इतना इन्दर है मल का कोई नाम निशान नहीं है है ऐसा मानता है। तो मूत्रिशता व्यक्ति नहीं है जागरूक न समी बा न परीक्षणेन वृद्ध व्यक्ति सर्षते पुराणि क... घटना है उसने अपनी स्थिति सुना दी ऐसे कि मैं तो जब सुंदर रूप को देखता हूं तो मन में विपरीत बिजार आ है वो सत्तर वर्ष का व्यक्ति है कोई नहीं छूटेगा फुटापे तक वासना नहीं छोड़ते कृष्णा नजीरणा वे में वे बूढ़ी होंगी बूढ़ा व्यक्ति हो जाएगा बूढ़िया हो जाएगी तो भी वासना ज्यो की क्यों बनी रहेगी ध्यान दो ये जागरूक व्यक्ति देखता है कि ये शरीर है ईश्वर ने बनाया है धर्म अर्थ काम मोख का साधन है ये नहीं के व्यर्थ इसमें निषेध नहीं है परंतु वो जागरूक इस बात में नहीं है कि इसके अंदर मलमूत्र का ढेर पड़ा जागरूक नहीं है मिथ्या ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा यह जागार है सावधान है कि यह विद्या उत्पन्न हो जाए यह सावधान है कि कुंस्कार उत्पन्न हो जाए किसी घटना को देखने सुनने से विपरीत संस्कार उद्बुद्ध हो सकते हैं वह जागरूक है व्यक्ति बीस तीस चालीस वर्ष पहले किसी व्यक्ति के साथ एक दुर्घटना घट गई आपस में झगड़ा हो गया उस समय व्यक्ति कोई सत्संग स्वाध्याय नहीं करता था काला अंतर में 20-30 के वर्ष के पश्चात उसमें सुधार हुआ स्वाध्याय सत्संग करता रहा कुछ उन्नति हुई अब वो जागरूक नहीं है वो तीस चालीस वर्ष पहले देखा हुआ व्यक्ति जी से हो गई थी यदि वो जागरूक नहीं है तो अत्यंत क्रोध आएगा उदुद उदुद हो जाएगा उद्बुद्ध जागरूक न इ प्रकार व्यक्ति जीवन में यदि जागरूकंताो अधर्म नाम की चीज मिथ्या आचरण हो जाता है यद्यपि शरीर से हम जो बै कते हे चोरि आदि बहु करनी करीरी है वाणी में उ कम परिश्रम कनमे कम बै के आ समी सम चोरी शरीर से करता है तो बहुत परिश्रम करना पड़ता है वाणी से यदि ऐसी बात कही जाए तो उसमें कम परिश्रम होगा और मन से चोरी की बात सोची जाए मन में चोरी कर ली जाए तो उतना परिश्रम बाह्य परिश्रम नहीं होगा आप देख सकते हैं दिन भर व्यक्ति मन से बुराई सोचता रहता है और बुराई के संस्कार पड़ते जाते हैं और कितनी बुराई कर डालता जागरूक नहीं आई यह आप आर अध्ययन के लिए आए लि आये सीने कलये साधान है लिखते जाते है दोहराते है पूचते है व्यवहार मे लाते है सुना पूर्वापर विचार तु समझना अगरूक है हैं ल लिखते है न पठते है न दोहराते है न व्यवहार मे ले है न न न उपदेश आदेश को मे आप है आपक न सोये ध्यान दो जै अविद्या प्रति जागरूकता अधर्म के प्रति जागरूकता आगे बढ़ो तो उपासना, उपसना उपासना के प्रति जागरूकता ये कु सूक्ष्म ध्ययन के आत्मनिक्षण के पता चलेगा कि व्यक्ति मनुष्य या तो तु की उपासना करता है अथवा उपासना करता है आपको क्या समझा सांसारिक वस्तु है भोजन वस्त्र कार आदि रूप रसगंध आदि विषय या तो इनसे प्रेम रखता है इनकी ओर झुका रहता है इनको प्राप्त करना चाहता है अति प्रेम आकर्षण मोह ये इन सांसारिक वस्तुओं की उपासना दूसरे पक्ष में एक जागरूक व्यक्ति भोजन वस्त्र भवन आदि का प्रयोग करता हुआ उसका प्रेम उसका प्यार उसका आकर्षण ईश्वर के साथ रहता है ईश्वर से आबद्ध रहता है ईश्वर से उसका प्रेम ईश्वर में वो मग्न रहता है ये दूसरी स्थिति है एक जागरूक व्यक्ति अच्छा योगाभ्यासी व्यक्ति जिसकी स्थिति बहुत अच्छी बन चुकी है विवेक वराग्यवान व्यक्ति ईश्वर प्रनिधान को करने वाला व्यक्ति ये जागरूकता का इसी रूप में पालन करता है भर भी यदि वो छोड़ता है ईश्वर को तत्काल आक्रमण होता है तत्काल अनुभव होता है तत्काल कलेशों की अनुभूति होनी आरंभ हो जाती है और जागरूक व्यक्ति तत्काल संभलता है अपने रोक देता है कि ोक द म लौकीक चिजो क उपसनाता हरी उपसना छोडा हे ठिकोक दे तु समझि आय कल्पना भूख लगी अोजन बना है हलवा बना है। और जिस समय गण्टी लगने भोजन को बडते हा आगे जाते हैं, उसमें उप अनुभव उस के प्रति अधिक प्यार है प्य ईश्वर प्रति अधिक आप बताओ पार बता यदि प्रेम आकर्षण भोजन के प्रति अधिक है आपर न जाग ने आ विद्या जो है उभर गई है और उसके कारण आप उस और रुचि रखते हैं उस ओर आपकी रुचि बढ़ जाती है और ईश्वर की ओर से हट जाती है एक टकराव है वो ये है कि व्यक्ति जो सांसारिक विषयों को भोगना चाहता है उनसे सुख लेना चाहता है तो ईश्वर के आनंद से वंचित रह जाता है जब उसका ग्रहण करता है तो लौकिक सुख का परित्याग करना पड़ता है तो मंत्र में बहुत सी बातें कही यो जागार है हम ऋचय काम यंते ज्ञान विज्ञान प्राप्त होता है योजागार है तमु सामान्यंती साम वेद विद्या कायन विद्या साम वेद से उपासना विद्या की प्राप्ति होती है यो जागार है तमु तम अयम सोम है आ सोम नाम औषधियों का है इस व्याख्या में औषधियां एक अलंकारिक भाषा में है और उसके लिए औषध्यासज्जित है उपयोगी है। हैं कहती आधार बी है और जोम कार् ईश्वर ले लेते है अयम सोम आ है अय का अर्थ है य सोम ईश्वर अयम ईश्वर आ है य कहता है हे व्यक्ति पूषार्थी बन् मेरे लि आधार तेर महक ह ज सोम का अर्थ ईश्वर किया तीवर का ग्रहण जागरूक हो जाओ व्यक्ति के जीवन अपना व्यक्ति का जीवन है उसके प्रति जागरूक रहे पारिवारिक जीवन के प्रति जागरूक समाज के क्षेत्र में जागरूक राष्ट्र के पूरे क्षेत्र में जागरूक विश्व के क्षेत्र में जागरूक सफलता मिलेगी वेद को आधार बना के चलिए शांत। ओ शांति I don't know.